शिवपुराण वायव्य संहिता तदनंतर पाद्य आचमन अर्घ्य स्नानीय वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और तांबुल देकर शिवा और शिव को शहन कराए अथवा उपरयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईसानादि ब्रह्मा मंत्रों द्वारा थकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करें भगवान शिव की अंगकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है ये निश्चल अविनाशी समस्त लोकों के परम कारण सर्वलोक स्वरूप सबके बाहर भीतर विद्यमान सर्वव्यापी अड़ू में अड़ू और महान से भी महान है। भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं ब्रह्मा इंद्र विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं संपूर्ण वेदों के साथ तत्व हैं विद्वानों के भी दृष्टिपथ में नहीं आते हैं आदि मध्य और अंत में रहित हैं भवरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औसत रूप है शिव तत्व के रूप में विख्यात है और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है ऐसी भावना करके भक्तिभाव से गंध धूप दीप पुष्प और नैवेद्य इन पांच उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के, लिंग के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें पंचगभ्य घी दूध दही मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से तेल के सरसों सत्तू के उपटन से जव आदि के उत्तम बीजों से उड़द आदि के घूर्णों चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाए लेप और गंध के निवारण के लिए पत्र आदि से रगड़े फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अथवा सुगंधित तेल फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें सुगंधयुक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का परिभाति शोधन करके चंदन मिश्रित जल कुष्पुष्पयुक्त जल सुवर्ण एवं रत्नयुक्त जल तथा मंत्र सिद्धि जल से क्रमशः स्नान कराए इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथा संभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराए कलश शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए पवमान सुक्त रुद्रसू नीलरुद्र सुत त्वरित मंत्र लिंग सुक्त आदि सुक्त अथर्वश ऋग्वेद सामवेद तथा शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्र शिव मंत्र तथा प्रणों से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराए जैसे महादेव जी को स्नान कराए उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्ही देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करें अर्धनारेश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापरक विचार नहीं है अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती रहती है शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारेश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पूछे फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवित्रढ़ावे तत्पश्चात पाद्य आत्मन अर्घ्य गंध पुष्प आभूषण धूप दीप नैवेद्य पीने योग्य जल मुखशुद्धि पुनराचमन मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट आभूषण नाना प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएँ छत्र चवर व्यजन ताड़का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमय विवाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजना करें आरती उतारे उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभावान फूल रखें कमल के बीज तथा दही अक्षत आदि भी डाल दें त्रिशूल शंख दो कमल नंद्यावर्त नामक शंख विशेष सूखे गोबर की आग श्रीवस्त्र स्वस्तिक दर्पण वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में आठ दीपक रखे वे आठों आठ दिशाओं में रहे और एक नवादीपक मध्य भाग में रहे इन नवों दीपकों में बामा आदि शक्तियों का पूजन करें फिर कवच मंत्र में आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धैर् मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाए अथवा पात्र में क्रमशः पांच दीप रखे चार को चारों कोनों में और एक को बीच में स्थापित करे तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिवमूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः बार क्रम से और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे पर और सुगंधित फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आगमन कराएं, फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त पांच तांबुल भेंट करे तत्पश्चात प्रोक्षणी पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा तो पार्वती का चिंतन करते हुए यथा शक्ति शिव मंत्र का जप करें, जप पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार स्तुति पाठ आत्मसमर्पण तथा तो कार्य का विनयपूर्वक विज्ञापन करें, फिर अर्घ और पुष्पांजलि दे मुद्रा बांधकर कर इष्टदेव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें तत्पश्चात तो मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें वाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें